राजयोग ध्यान और समाधि योगी कहते हैं इस मन की ही ऐसी एक उच्च अवस्था है जो युक्त तर्क के परे है जो अति चेतन है उस उच्च अवस्था में पहुँचने पर मनुष्य तर्क के अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत पारमार्थिक ज्ञान या अतन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है साधारण मानवीय स्वभाव के परे समस्त युक्ति तर्क के परे कि यह अतीन्द्रिय अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक प्राप्त हो जाती है जो उसका विज्ञान नहीं जानता वह मानो उस ज्ञानातीत राज्य में ढकेल दिया जाता है और जब उसे इस प्रकार अचानक अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह साधारणतः सोचता है कि वह ज्ञान कहीं बाहर से आया है इसी से यह स्पष्ट है यह पारमार्थिक ज्ञान सारे देशों में वस्तुतः एक होने पर भी किसी देश में वह देवदूत से किसी देश में देव विशेष से अथवा फिर कहीं साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ सुना जाता है इसका तात्पर्य क्या है यही कि मन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर से उस ज्ञान को प्राप्त किया है किंतु जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस बात का वर्णन किया है कि उन्हें वह ज्ञान कैसे मिला असल बात तो यह है कि ये सभी उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़े थे योगी कहते हैं कि उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़ने से एक भारी खतरे की आशंका रहती है अनेक स्थलों में तो मस्तिष्क के बिल्कुल नष्ट हो जाने की संभावना रहती है और भी देखोगे जिन सब मनुष्यों ने अचानक इस अतिद्रिय ज्ञान को पाया है पर उसके वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझा वे कितने भी बड़े क्यों न हो सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टटोला है और उनके उस ज्ञान के साथ कुछ न कुछ विचित्र अंधविश्वास मिला हुआ है उन्होंने अपने आप को भ्रांतियों के लिए खोल रखा था मोहम्मद ने घोषणा की कि एक दिन देवदूत गैब्रियल पर्वत की गुफा में उनके पास आया और उन्हें स्वर्गीय अश्व हैरक पर बिठा स्वर्ग राज्य दर्शन को ले गया किंतु यह सब होते हुए भी मोहम्मद ने कई आश्चर्यजनक सत्यों का उद्घाटन किया यदि तुम कुरान का अध्ययन करो तो तुम पाओगे कि उसमें आश्चर्यजनक सत्यों के साथ ही कुछ अंधविश्वास भी मिले जुले हैं इसकी व्याख्या तुम कैसे करोगे वे अवश्य ही दिव्य प्रेरित थे किंतु यह अंत उन्हें अनजान में ही अचानक मिल गई थी वे कोई सिद्ध योगी न थे अतः अपने क्रियाकलापों को न समझ सके मोहम्मद ने संसार का क्या उपकार किया और उनके शिष्यों की धर्मांधता ने संसार की कितनी क्षति की जरा इस पर विचार करो उनकी कुछ शिक्षाओं पर गलत जोर देने के कारण लाखों की हत्याएं हुई लाखों माताओं ने अपनी संताएं ने खोई लाखों मातृपितृविहीन बने और कितने ही देशों का धर्मनाश हो गया इन्हें ज़रा सोचो तो